शिवपुराण रुद्र संता इंद्र ने कहा तात मनोभव मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है मित्रवर मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ सुनो तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह वहाँ कुंठित हो गया ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है मित्रवर उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं वे हमारे भी प्रभु हैं कामना के वश में नहीं है स्वतंत्र परमेश्वर हैं मैंने सुना है कि गिरिराज नंदनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा इतना ही नहीं लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा उसने देवराज से प्रेमपूर्वक कहा मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया वह अपनी पत्नी रति और वसंत को सांस ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे